देवी भागवत दूसरा स्कंद इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा वे फल मूल लेकर राजभवन चले स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया फल लेकर सभी सर्प पूर्वक घर से चल पड़े राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए महाराज का भव्य भवन वही था पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा तपस्वी वेदधारी सर्पों ने कहा हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवंश आए हैं अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं इन सूर्य नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है हम लोग अथर्वेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के लिए विचार से आए हैं तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने ही जो राजा से तपस्वियों को भी न मिलने दे हमारा वहाँ तक जाने का विचार है जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे सूज जी कहते हैं उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा को आदेश आदेश था वह सुना दिया और कहा हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी अतः आप सभी कल इस राजभवन पर बधाने की कृपा करें मुनिवरों ब्राह्मण के हिसाब से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी ना आ सके यह बात बिल्कुल निश्चित है तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो यूँ कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं राजा ने आज्ञा दी जो फल मूल है उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं पुनः कल प्रातः काल आने की कृपा करें उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी तब द्वारपाल फाटक पर गए वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया तब ब्राह्मण वेधारी नाग वहाँ से लौट गए राजा परीक्षित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा स्वेद गणो आज आप लोग ये फल खाएँ ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ उत्तराधर परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया उसकी आंखें काली थीं और शरीर लाल था उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी मंत्रियों ने भी देखा वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए राजा ने मंत्रियों से कहा अब मुझे विष किंचित मात्र भी भय नहीं है अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं अब मैं ब्राह्मण का शाप श्रोधार्य कर लेता हूं, यह कीड़ा मुझे काट ले यो कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले में लगा लिया सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी वह स्वयं मृत्युमान काल की प्रतीत होता था उसके राजा के शरीर से लिपटकर उन्हें डस लिया मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा न रही वे अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे उस भयंकर सर्प को देख मंत्रियों का कलेजा काप उठा वे भाग चले सभी द्वारपाल चिल्ला चिल्लाने लगे बड़े जोर से हाहाकार मच गया तक्षक नाक के फड़ से आक्रांत तो होते ही राजा परीक्षित की अमित शक्ति लुप्त तो हो गई वे न तो कुछ बोल सके और न कहीं जांच सके तक्षक के मुख से आग की लपट के समान भैंक कर विष निकला और उसने राजा को झुलसा दिया उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया भूतल के सभी प्राणियों से देखते ही रह गए प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया